कबीर ने कहा है जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बौरी खोजन गई रही किनारे बैठ कोई पास बैठा था उसने कबीर से कहा आप किनारे क्यों बैठ रहे कबीर कहते हैं मैं पागल खोजने गया तो किनारे ही बैठ गए इसने पूछा आप बैठ क्यों गए किनारे तो कबीर ने कहा जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी बैठ मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ मैं डर गई डूबने से इसलिए किनारे बैठ और जिन्होंने खोजा उन्होंने तो गहरे जाके खोजा डूबने की तैयारी चाहिए मिटने की तैयारी चाहिए एक शब्द में कहें शब्द बहुत अच्छा नहीं मरने की तैयारी चाहिए और जो डर जाएगा डूबने से वो बस तो जाएगा लेकिन अंडा ही बचेगा पक्षी नहीं जो आकाश में उड़ सके जो डूबने से डरेगा वो बस तो जाएगा लेकिन बीज ही बचेगा वृक्ष नहीं जिसके नीचे हजारों लोग छाया में भी कर सके, और बीज की तरह बचना कोई बचना है बीज की तरह बचने से ज्यादा मरना और क्या होगा इसलिए बहुत खतरा है खतरा यह है कि हमारा जो व्यक्तित्व तो कल तक था वो अब नहीं होगा अगर ऊर्जा जगेगी तो हम पूरे बदल जाएंगे नए केंद्र जागृत होंगे नया व्यक्तित्व उठेगा नया अनुभव होगा नया सब हो जाएगा नए होने की तैयारी हो तो पुराने को जरा छोड़ने की हिम्मत करना और पुराना हमें इतने जोर से पकड़े हुए है चारों तरफ से घसे हुए है? जंजीरों की तरह बांधे हुए हैं कि वो ऊर्जा नहीं उठ पाते। परमात्मा की यात्रा पर जाना निश्चित ही असुरक्षा की यात्रा है इन सिक्योरिटी लेकिन जीवन के सौंदर्य के सभी फूल असुरक्षा में ही खिलते तो इस यात्रा के लिए दो चार खास बातें आपसे कह दू और दो चार गैर खास बातें भी पहली बात तो ये कि कल सुबह जब हम यहां मिलेंगे और कल इस ऊर्जा को जगाने की दिशा में चलेंगे तो मैं आपसे आशा रखूं कि आप अपने भीतर कुछ भी नहीं छोड़ रखेंगे जो आपने दांव पर ना लगा दिया ये कोई छोटा जुआ नहीं यहां जो लगाएगा पूरा वही पास सकेगा इंच भर भी बचाया तो चूक सकते हैं क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बीज कहे कि थोड़ा सा मैं बच जाऊं और बाकी वृक्ष हो जाए बीज मरेगा तो पूरा मरेगा और बचेगा तो पूरा बचेगा, बचेगा। पार्शियल डेथ जैसी कोई चीज नहीं होती आंशिक मृत्यु नहीं होती तो आपने अगर अपने को थोड़ा भी बचाया तो व्यर्थ मेहनत हो जाएगी पूरा ही छोड़ दे कई बार थोड़े से बचाव से सब खो जाते। मैंने सुना है कि कोलरेडो में जब सबसे पहले दफे सोने की खदानें मिली तो सारा अमरीका दौड़ पड़ा कोलरेडो की तरफ खबरें कि जरा से खेत खरीद लो और सोना मिल जाए लोगों ने ज़मीनें खरीद डाली एक करोड़पति ने अपनी सारी संपत्ति लगा के एक पूरी पहाड़ी खरीद ली बड़े यंत्र लगाए छोटे छोटे लोग छोटे छोटे खेतों में सोना खोद रहे थे तो पहाड़ी खरीदी थी बड़े यंत्र लाया था बड़ी खुदाई की बड़ी खुदाई की लेकिन सोने का को कोई पता नहीं फिर घबराहट फैलनी शुरू हो गई सारा दांव पर लगा दिया फिर वो बहुत गबरा गया फिर उसने घर के लोगों से कहा कि तो हम मर गए सारी संपत्ति दाव पर लगा दी और सोने की कोई खबर नहीं तो उसने इश्तहार निकाला कि मैं पूरी पहाड़ी बेचना चाहता हूं मैं यंत्रों के खुदाई का सारा सामान साथ घर के लोगों ने कहा कौन खरीदेगा सब में खबर हो गई है कि वो पहाड़ बिल्कुल खाली और उसमें लाखों रुपए खराब हो गए अब कौन पागल होगा लेकिन उस आदमी ने कहा कि कोई ना कोई हो भी सकता है एक खरीदार मिल गया बेचने वाले को बेचते वक्त भी मन में हुआ कि उससे कह दें पागलपन मत करो क्योंकि मैं मर गया हूं लेकिन हिम्मत भी ना जुटा पाया कहने की क्योंकि अगर वो चूक जाए ना खरीदे तो फिर क्या होगा बेच देश दिया बेचने के बाद कहा कि आप भी अजीब पागल मालूम होते हो हम बर्बाद होकर बेच रहे हैं और उस आदमी ने कहा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जहां तक तुमने खोदा है वहां तक सोना ना हो लेकिन आगे हो सकता है और जहां तुमने नहीं खोदा है वहां नहीं होगा ये तो तुम भी नहीं कह सकते कहीं तो मैं भी नहीं कह सकता और आश्चर्य कभी कभी ऐसे आश्चर्य घटते पहले दिन ही सिर्फ एक फीट की गहराई पर सोने की खदान शुरू हो गई वो आदमी जिसने पहले खरीदी थी पहाड़ी छाती पीट के पहले भी रोता रहा और फिर बाद में तो और भी ज्यादा छाती पीट के रोया क्योंकि पूरे पहाड़ पर सोना ही सोना उस आदमी से मिलने भी गया और उसने कहा देखो भाग, उस आदमी ने कहा भाग्य नहीं तुमने दांव पूरा न लगाया तुम पूरा खोदने के पहले ही लौट गए एक फीट और खोद लेते हमारी जिंदगी में ऐसा रोज होता है न मालूम कितने लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं कि जो खोदते हैं परमात्मा को लेकिन पूरा नहीं खोदते अधूरा खोदते ऊपर ऊपर खोदते हैं और लौट जाते। कई बार तो इंच भर पहले से लौट जाते। बस इंच भर का फासला रह जाता है और वो वापस लौटे और कई बार तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है कि यह आदमी वापस लौट चला ये तो करीब पहुंचा था, अभी बात घट जाती नहीं तो वापस लौट पड़ा तो अपने भीतर एक बात ख्याल में ले लें कि आप कुछ भी बचाना रखे अपना पूरा लगा और परमात्मा को खरीदने चले हो तो हमारे पास लगाने को ज्यादा है कि नहीं उसमें भी कंजूसी कर जाते, कंजूसी नहीं चलेगी कम से कम परमात्मा के दरवाजे पर कंजूसों के लिए कोई जगह नहीं वहां पूरा ही लगाना पड़ेगा नहीं ऐसा नहीं कि बहुत कुछ है हमारे पास लगाने को यह सवाल नहीं है कि क्या है सवाल यह है कि पूरा लगाया या नहीं क्योंकि पूरा लगाते ही हम उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां ऊर्जा का निवास है और जहां से ऊर्जा उठनी शुरू होती है असल में क्यों पूरे का जोर है जब हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं तभी उस ताकत को उठने की जरूरत पड़ती है जो रिजर्वायर है तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ती जब तक हमारे पास ताकत बची रहती तब तक उससे काम चलता है तो जो रिजर्व फोर्सेस हैं हमारे तो है हमारे भीतर उनकी जरूरत हो तब पड़ती है हमारे पास कोई ताकत नहीं होती तब उनकी जरूरत पड़ती तो जब हम पूरी ताकत लगा देते हैं तब वो केंद्र सक्रिय होता है अब वहां से शक्ति लेने की जरूरत आ जाती अन्यथा नहीं पड़ती जरूरत मैं आपसे दौड़ने को कहूं आप दौड़े पूरी ताकत से दौड़े आप पूरी ताकत से दौड़े आप समझते हैं कि पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं लेकिन आप पूरी ताकत से नहीं दौड़ रहे कल आपको किसी से प्रतियोगिता करनी है कंपटीशन में दौड़ में तब आप पाते हैं कि आपकी दौड़ बढ़ गई क्या हुआ ये शक्ति कहां से आई कल तो आप कहते थे मैं पूरी ताकत से दौड़ रहा हूं आज प्रतिस्पर्धा में आप ज्यादा दौड़ रहे हैं पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन यह भी पूरी ताकत नहीं कल एक आदमी पीछे बंदूक लेके लग गया अब आप जितनी ताकत से दौड़ रहे हैं ताकत से आप कभी भी नहीं दौड़े आपको भी पता नहीं था कि इतना मैं दौड़ सकता हूं यह ताकत कहां से आ गई ये भी ताकत आपके भीतर सोई पड़ी लेकिन इतने से भी काम नहीं होगा जब कोई आदमी बंदूक लेके आपके पीछे पड़ता है तब भी आप जितना दौड़ते हैं वो भी पूरा दौड़ना नहीं ध्यान में तो उससे भी ज्यादा दाव तो लगा देना पड़े जहां तक जहां तक आपको हो पूरा लगा देना है और जिस क्षण आप उस बिंदु पर पहुंचेंगे जहां आपकी पूरी ताकत लग गई उसी क्षण आप पाएंगे कि कोई दूसरी ताकत से आपका संबंध हो गया कोई ताकत आपके भीतर से जगने शुरू हो गई निश्चित ही उसके जागने का पूरा अनुभव होगा जैसे कभी बिजली छुई हो तो अनुभव हुआ होगा वैसा ही अनुभव होगा कि जिसने भीतर से नीचे से यौन केंद्र से कोई शक्ति ऊपर की तरफ दौड़नी शुरू हो गई गर्म उबलती हुई आग लेकिन शीतल भी जैसे कांटे चुभने लगे चारों तरफ लेकिन फूल जैसी कोमल और कोई चीज ऊपर जाने लगी और जब कोई चीज ऊपर जाती है तो बहुत कुछ होगा तो उस समय किसी भी बिंदु पर आपको रोकना नहीं है अपने को पूरा छोड़ देना है जो जैसे कोई आदमी नदी में बहता है ऐसा अपने को छोड़ तो दूसरी बात पहला अपने को पूरा दांव पर लगा देना है दूसरी बात जब दांव पर लग के आपके भीतर कुछ होना शुरू हो जाए तो आपको पूरी तरह अपने को छोड़ देना जस्ट फ्लोटिंग अब जहां ले जाए ये धारा हम जाने को राजी एक सीमा तक हमें पुकारना पड़ता है और जब शक्ति जागती है तो फिर हमें अपने को छोड़ देना पड़ता बड़े हाथों ने हमें संभाल लिया अब हमें चिंता की जरूरत नहीं अब हमें बहचाना पड़े और तीसरी बात ये जो ये जो शक्ति का उठना होगा बीतर इसके साथ बहुत कुछ घटनाएं घट जाएंगी तो घबराइएगा नहीं क्योंकि नए अनुभव घबराने वाले होते हैं बच्चा जब मां के पेट से जन्मता है तो बहुत घबरा जाता है मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं कि वो ट्रेमेटिक एक्सपीरियंस है उससे फिर कभी मुक्ति नहीं हो पाती नहीं कि घबराहट बच्चे में मां के पेट के जन्म के साथ ही शुरू तो हो जाती क्योंकि माँ के पेट में वो बिल्कुल सुरक्षित दुनिया में था न महीने थी कोई चिंता न कोई फिक्र न श्वास लेनी ना खाना खाना न रोना न गाना न दुनिया न कुछ एकदम विश्राम में था माँ के पेट के बाहर निकल के एकदम नई दुनिया आती तो पहला धक का जीवन का और घबराहट वहीं से पकड़ जाती से सब सारे लोग नई चीज से डरे रहते पुराने को पकड़ने का मन रहता है नए से डरे रहते हैं वह हमारे बचपन का पहला अनुभव है कि नए ने बड़ी मुश्किल में डाल दिया वो अच्छा था मां का पेट इसलिए हमने बहुत से इंतजाम ऐसे किए हैं जो असल में मां के पेट जैसे ही हैं हमारी गद्दियां हमारे सोफे हमारी कारें हमारे कमरे वो हमने सब मां के गर्भ की शक्ल में ढाले उतने आरामदायक बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बन नहीं पाता मां के पेट से जो पहला अनुभव होता है वो नए की घबराहट उससे भी बड़ा नया अनुभव है ये क्योंकि मां के पेट से सिर्फ शरीर के लिए नया अनुभव होता है यहां तो आत्मा के तल पर नया अनुभव होगा इसलिए वो बिल्कुल ही नया जन्म है इसलिए उस तरह के लोगों को हम ब्राह्मण कहते थे ब्राह्मण उसे कहते थे जिसका दूसरा जन्म हो गया तो आई इस बाल इसलिए उसे द्विज कहते थे दोबारा जिसका जन्म हो गया तो जब वो शक्ति पूरी तरह उठेगी तो एक दूसरा ही जन्म होगा उस जन्म में आप दोनों हैं मां भी हैं और बेटे भी हैं आप अकेले ही दोनों हैं इसलिए प्रसव की पीड़ा भी हो और नए की असुरक्षित की अनुभूति भी हो इसलिए बहुत घबराने वाला डराने वाला अनुभव हो सकता है मां को जैसे प्रसव की पीड़ा होती है उतनी पीड़ा भी आपको होगी क्योंकि यहां मां और बेटे दोनों ही आप यहां कोई दूसरी मां नहीं है और यहां कोई दूसरा बेटा नहीं है आपका ही जन्म हो रहा है और आप ही हो रहा है इसलिए प्रसव की बहुत तीव्र वेदना भी हो सकती है तो मुझे कितने लोगों ने आके कहा कि कोई धाड़ मार के रोता है चिल्लाता है आप रोते क्यों नहीं रोएगा चिल्लाएगा उसे रोने तेनाली चिल्ला नहीं उसके भीतर जो हो रहा है वो वही जानता है अब एक मारो रही हो उसको बच्चा पैदा हो रहा हो और जिस स्त्री को कभी बच्चा पैदा न हुआ हो वो जाकर उसको कहा क्यों फिजुल परेशान होती क्यों रोती हो क्यों तो चिल्लाती बच्चा हो रहा है तो होने दो रोने की क्यों जरूरत है ठीक है जिसको बच्चा नहीं हुआ वो कह सकते बिल्कुल कह सकते पुरुषों को कभी पता नहीं चल सकता ना कि कैसे जन्म में क्या तकलीफ स्त्री को झेलनी पड़ती होगी सोच भी नहीं सकते कोई उपाय भी नहीं है कि कैसे उसको पकड़े कैसे उसको सोचें कि क्या होता होगा लेकिन ध्यान में तो स्त्री और पुरुष सब बराबर हैं सब मां बन जाते हैं एक अर्थ में क्योंकि नया उनके भीतर जन्म होगा तो पीड़ा को भी रोकने की जरूरत नहीं है रोने को रोकने की जरूरत नहीं है कोई गिर पड़े और लौटने लगे और चिल्लाने लगे तो रोकने की जरूरत नहीं है जो जिसको हो रहा हो उसे पूरा होने देना है बह है उसे रोकना नहीं और भीतर बहुत तरह के अनुभव हो सकते हैं किसी को लग सकता है कि जमीन से ऊपर उठ गए किसी को लग सकता है कि बहुत बड़े हो गए किसी को लग सकता है बहुत छोटे हो गए नए अनुभव बहुत तरह के हो सकते हैं मैं उन सबके नाम नहीं गिनाऊंगा तो बहुत कुछ हो सकता है कुछ भी नया हो रहा हरेक को अलग हो सकता है तो उसमें कोई चिंता नहीं लेगा भयभीत नहीं होगा और अगर किसी को कहना भी हो तो मुझे आके दोपहर में कह देगा आपस में उसकी बात मत करिएगा न करने का कारण कारण यही है कि जो आपको हो रहा है जरूरी नहीं कि दूसरे को भी हो और जब दूसरे को नहीं हो रहा होगा तो या तो वो हंसेगा वो कहेगा क्या पागलपन की बात मुझे तो ऐसा नहीं हो रहा और हर आदमी के लिए खुद ही आदमी मापदंड होता है ठीक यानी वो गलत यानी दूसरा तो वो या तो आप पे हंसेगा, नहीं हंसेगा तो बहुत अविश्वासपूर्ण ढंग से कहेगा कि हमें तो नहीं हो रहा है ये अनुभूति इतनी निजी और वैयक्तिक है कि इसे दूसरे से बात ना करें तो अच्छा पति भी पत्नी से ना कहे क्योंकि इस मामले में कोई निकट नहीं है। और इस मामले में कोई एक दूसरे को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता इस संबंध में समझ बहुत मुश्किल है इसलिए कोई भी आपको पागल कह देगा लोग जीसस को भी पागल कहेंगे और महावीर को भी पागल कहेंगे जिस दिन महावीर नग्न खड़े हो गए होंगे रास्तों पर लोगों ने पागल कहा हो अब महावीर जानते हैं कि नग्न होने का उनके लिए क्या मतलब है वो पागल हो जाएंगे तो आप किसी और से ना कहें तो अच्छा फिर जैसे ही आप किसी से कुछ कहते हैं तो इतनी समझदारी तो नहीं है कि दूसरा चुप रह जाए कुछ ना कुछ तो कहेगा ही और वो जो कुछ भी कहेगा वो आपकी अनुभूति में बाधक हो सकता है उसके सजेशंस काम कर सकते हैं वो तो आपको कुछ भी कह दे तो नई अनुभूति में बड़ी बाधा पड़ जाए इसलिए मैं ये चौथी बात कहना चाहता हूं कि जो भी आपको हो उसकी आपस में बात कतई नहीं करनी इसलिए मैं यहां हूं कि आप मुझसे सीधी आके बात कर सुबह जब हम ध्यान के लिए यहां आएंगे तो कुछ भी लिक्विड कुछ भी तरल लेकर आना है ठोस कोई चीज भोजन में सुबह ना ले लें कोई नाश्ता ना करें चाय दूध कुछ भी तरल ले लें जो बिना चाय दूध के आ सकते हो और अच्छा क्योंकि उतनी ही सरलता से शीघ्रता से काम हो सकेगा साढ़े बजे साढ़े साढ़े सात बजे आने का मतलब है कि पांच मिनट पहले यहां आ जाएं। साढ़े सात से साढ़े आठ तक तो आपके कुछ भी बात होगी करने की तो कर लेंगे इसलिए मैंने यह बात करने का रखा है क्योंकि प्रवचन बहुत इंपर्सनल है अव्यक्तिक है उसमें किसी से नहीं बोलना पड़ता हवाओं से बोलना पड़ता है तो आप पास बैठेंगे मेरे सुबह दूर नहीं बैठेंगे पास ही बैठेंगे और कुछ भी आज जो मैंने कहा है उस संबंध में कुछ और पूछना हो पूछ लेंगे वो घंटे भर सुबह हम बात करेंगे फिर ताले आठ से साढ़े नौ ध्यान पर बैठेंगे तो सुबह एक तो कोई ठोस चीज लेके ना आए दूसरा भूखे आ सके बिल्कुल तो और अच्छा लेकिन जबरदस्ती भूखे भी ना आए किसी को ना आना अच्छा लगता हो तो कुछ लेके आए लेकिन चाय या दूध ऐसा कुछ लेके आए वस्त्र ढीले से ढीले पहन के आए स्नान करके तो आना ही है बिना स्नान किए कोई ना आए स्नान तो करके आए ही और वस्त्र ढीले से ढीले पहन के आए जितने ढीले वस्त्रों शरीर पर कहीं बांधे ना तो जो भी बांधने वाले वस्त्रों कम पहने जितना ढीला वस्त्र पहन सके उतना अच्छा कमर पर तो कम से कम बांधने का दबाव हो वो आप ध्यान रख के आए और जब यहां बैठे तो ढीला करके बैठे शरीर के भीतर हमारे वस्त्रों ने भी बहुत उपद्रव किया हुआ है बहुत तरह की बाधाएं उन्होंने खड़ी की हुई है और अगर कोई ऊर्जा उठनी शुरू हो तो अनेक तलों पर रुकावट पड़नी शुरू हो जाती यहां आने के आधा घंटे पहले से ही चुप हो जाएं। कुछ मित्र जो तीनों दिन मौन रख सके बहुत अच्छा है वे बिल्कुल ही चुप हो जाए और कोई भी चुप होता हो मौन रखता हो तो दूसरे लोग उसे बाधा ना दें, सहयोगी बने जितने लोग मौन रहे उतना अच्छा कोई तीन दिन पूरा मौन रखे सबसे बेहतर उससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा अगर इतना न कर सकते हो तो कम से कम बोलें इतना कम जितना जरूरी हो टेलीग्राफिक जैसे तार घर में टेलीग्राम करने जाते हैं तो देख लेते हैं कि अब दस अक्षर से ज्यादा नहीं अब तो आठ से भी ज्यादा नहीं तो एक दो अक्षर और काट देते हैं आठ पर बिठा देते तो टेलीग्राफिक ख्याल रखें कि एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ रही इसलिए एक एक शब्द बहुत महंगा है सच में महंगा है इसलिए कम से कम शब्द का उपयोग करें जो बिल्कुल मौन न रह सकें वो कम से कम शब्द का उपयोग करें और इंद्रियों का भी कम से कम उपयोग करें जैसे आख का कम उपयोग करें नीचे देखें आगर को देखें आकाश को देखें लोगों को कम देखें क्योंकि हमारे मन में सारे संबंध एसोसिएशन लोगों के चेहरों से होते हैं वृक्षों बादलों समत्रों से। वो सम देखें वहां से कोई विचार नहीं उठता लोगों के चेहरे तत्काल विचार उठाना शुरू कर देते नीचे देखें चार फीट पर नजर रखें चलते घूमते फिरते आधी आंख खुली रहे नाक का अगला हिस्सा दिखाई पड़े इतना देख और दूसरों को भी सहयोग दें कि लोग कम देखें कम सुनें। रेडियो ट्रांजिस्टर सब बंद करके रख दें उनका कोई उपयोग ना करें अखबार बिल्कुल कैंपस में मत आने दें जितना ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों को विश्राम दें उतना शुभ है उतनी शक्ति इकट्ठी होगी और उतनी शक्ति ध्यान में लगाई जा सकेगी अन्यथा हम एक्सट हो जाते हैं हम करीब करीब एडजस्ट हुए लोग जो चुप गए हैं बिल्कुल चली हुई कारतूस जैसे हो गए कुछ बचता नहीं 24 घंटे में सब खर्च कर डाल रात भर में शो के थोड़ा बहुत बचता है सुबह उठ के ही अखबार पढ़ना रेडियो और शुरू हो गया उसे खर्च करना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का हमें कोई ख्याल ही नहीं कि कितनी शक्ति बचाई जा सकती है और ध्यान में बड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी अगर आप बचाएंगे नहीं तो आप थक जाएंगे कुछ लोग मुझे कहते हैं कि घंटे पर ध्यान करने के बाद हम थक जाते हैं उसके थकने का कारण ध्यान नहीं है तो थकने का कारण यह है कि आप एग्जास्ट पॉइंट पर जीते सब खर्च किए रहते हैं हमें ख्याल में नहीं है कि जब आप आंख उठा भी देखते हैं तब भी शक्ति खर्च होती जब आप कान उठाकर सुनते हैं तब भी शक्ति खर्च होती जब आप भीतर विचार करते हैं तब भी शक्ति खर्च होती जब बोलते हैं तब भी शक्ति खर्च होती हम जो भी कर रहे हैं उसमें शक्ति खर्च हो रही है रात में इसलिए थोड़ी सी बच जाती है कि बाकी काम बंद हो गए इसलिए थोड़ी बच जाती तपने वगैरह में जितना खर्च करते हैं वो दूसरी बात वैसे थोड़ी बहुत बच जाती इसलिए सुबह ताजा लगता है तो शक्ति को तीन दिन बचाएं ताकि पूरी शक्ति लगाई जा सके दोपहर के ये सारी सूचनाएं इसलिए दे दे रहा हूं ताकि फिर तीन दिन मुझे आपको कोई सूचना नहीं देनी पड़े दोपहर जो घंटे भर का मौन है उसमें कोई बात नहीं होगी बातचीत से आपसे बात करता हूं उस घंटे भर मौन से ही बात करूंगा तीन से चार तो तीन बजे सारे लोग यहां उपस्थित हो जाए तीन के बाद कोई ना आए क्योंकि उसका आना फिर नुकसान पहुंचाता है यहां मैं बैठा रहूंगा तीन से चार आप क्या करेंगे दो काम तीन से चार आप ख्याल में रखते हैं एक तो सारे लोग ऐसी जगह बैठे जहां से मैं दिखाई पड़ता रहू देखना नहीं है मुझे लेकिन दिखाई पड़ता रहू ऐसी जगह बैठ फिर आंख बंद कर लेनी है खोलना चाहे खोल रख सकते हैं बंद करना चाहे बंद रख बंद रखें अच्छा और एक घंटे चुपचाप किसी अनजान प्रतीक्षा में बैठना है तो वेटिंग फॉर कुछ पता नहीं कि कोई आने वाला है लेकिन कोई आने वाला है कुछ पता नहीं कि कुछ सुनाई पड़ेगा लेकिन कुछ सुनाई पड़ेगा कुछ पता नहीं कि कोई दिखाई पड़ेगा लेकिन कोई दिखाई पड़ेगा ऐसा चुपचाप जस्ट अवेटिंग कोई अनजान अपरिचित अतिथि को जिससे कभी मिले नहीं देखा नहीं सुना नहीं उसकी प्रतीक्षा में घंटे भर बैठे रहे लेट ना हो लेट जाए बैठ ना हो बैठे रहें उस एक घंटे में सिर्फ रिसेप्टिविटी हो जाए आप एक ग्रहण करने वाले पैसे व्यक्ति हैं जो कुछ होगा आ जाए बस लेकिन अलर्ट ठो प्रतीक्षा कर उस घंटे भर में जो मौन से मुझे आपसे कहना है वो मैं कहने की कोशिश करू शब्दों से समझ में ना आ सके तो शायद निःशब्द में समझ आ जाए रात्रि को फिर घंटे भर कुछ पूछना होगा वो बात हो जाएगी घंटे रात भी हम ध्यान करेंगे ऐसा तीन दिन में नौ बैठक और कल सुबह से ही आपको पूरी ताकत लगा देनी है ताकि नौमी बैठक तक सच में पूरी ताकत लग जाए बाकी समय में आप क्या करेंगे मौन रहना है बात नहीं करनी तो बड़ा उपद्रव तो कट जाता है समुद्र का तट है उसके पास जाकर लेट जाए लहरों को सुने रात भी अच्छा होगा कि जो लोग भी सो सकें चुप छाप अपने बिस्तर को लेके समुद्र तट चले वहां सो जाए सागर के पास सोए रेत में सो जाए वृक्षों में सो जाए अकेले रहें मित्र और मंडलियां ना बनाए ना यहां भी मंडलियां बन जाएंगी दो चार लोग इकट्ठे घूमने लगेंगे दो चार मित्र बन जाएंगे अलग रहे अकेले रहे आप अकेले हैं तीन दिन यहां क्योंकि परमात्मा से मिलना हो तो कोई साथ नहीं जा सकता बिल्कुल अकेले वो लोनली आपको अकेले जाना पड़े तो अकेले रहे ज्यादा से ज्यादा अकेले और ध्यान रखें अंतिम सूचना किसी तरह की शिकायत ना करें तीन दिन शिकायत छोड़ दे खाना ठीक ना मिले नाम मिले रात मच्छर काट जाए काट तीन दिन जो भी हो उसकी टोटल एक्सेप्टेबिलिटी मच्छरों को तो थोड़ा बहुत फायदा होगा आपको बहुत हो सकता भोजन थोड़ा अच्छा नहीं मिलेगा तो थोड़ा बहुत नुकसान शरीर को होगा लेकिन आपको उसकी शिकायत से बहुत नुकसान हो सकता है उसके कारण है क्योंकि शिकायत करने वाला मन शांत नहीं हो पाता शिकायतें बहुत छोटी होती हैं। जो हम गंवा देते हैं वो बहुत ज्यादा हो शिकायत ही मत करें तीन दिन के लिए मन में साफ करने की कोई शिकायत नहीं जो है वो है जैसा है वैसा है उसे बिल्कुल स्वीकार करू ये तीन दिन अद्भुत हो जाएंगे अगर तीन दिन शिकायत के बाहर रहे आप और सब स्वीकार कर लिया जैसा है और उसमें ही आनंदित हुए तो आप तीन दिन के बाद कभी शिकायत ना कर सकते क्योंकि आपको पता चलेगा कि बिना शिकायत के कैसी शांति कैसा आनंद तीन दिन सब छोड़ के और फिर जो भी पूछना हो वो आप कल सुबह से पूछेंगे ध्यान रखेंगे पूछते समय इस के काम की बात हो ऐसी कोई बात पूछेंगे और जो भी हृदय में हो मन में हो जरूरी लगे वो पूछ ले सकते मैं किस लिए आया हूं वो मैंने आपसे कहा मुझे पता नहीं आप किस लिए आए लेकिन कल सुबह में इसी आशा से आपको मिलूंगा कि जिसलिए मैं आया हूं उस लिए आप भी आए हैं वैसे हमारी आदतें बिगड़ गई हैं अगर बुद्ध भी हमारे द्वार पर खड़े हो हमारा मन होता है कि आगे जाओ हम सोचते हैं सभी मांगने आते हैं इसलिए हम भूल जाते हैं जब कोई देने आता है तो हम उससे भी कहते हैं आगे जाओ तो बड़ी बड़ी भूल हो जाए बड़ी भूल हो जाए ऐसी भूल नहीं होगी ऐसी आस्था तीन दिन में यहाँ की पूरी हवा को ऐसा करे कुछ हो सके हो सकता है और प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है यहाँ की हवा यहाँ के वातावरण को बनाना तीन दिन में ये पूरा का पूरा सरोवन चार्ज्ड हो सकता है बहुत अनजानी शक्तियों अनजानी ऊर्जाओं से ये सारे वृक्ष ये सारे रेत के कण ये हवाएं ये सागर इस तक का सब एक नई प्राण ऊर्जा से बढ़ सकता है हम सब उसे पैदा करने में सहयोग हो सकते हैं कोई उसमें बाधा ना बने यह ध्यान रखे है कोई दर्शक ना रहे यहां कोई दर्शक की तरह बैठा ना रहे और किसी तरह का संकोच है कोई क्या कहेगा कोई क्या सोचेगा सब छोड़ दें तो ही उस तक पहुंचना हो सकता है कबीर की तरह आपको न कहना पड़े आप कह सकते सकें कि नहीं हम डरे नहीं और कूंद गए मेरी बातें इतनी शांति और प्रेम से सुनी उस अनुप्रीत हूं और आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं